अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के ष्ट मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं सप्तम मंत्र का विचार प्रारंभ होना है जो उत्तम अधिकारी हैं उपनिषदों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करने में समर्थ हैं मन निधिध्यासन करने में समर्थ हैं उसे आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया पंचम मंत्र में सीधे सीधे ज्ञान तथा तो ज्ञान के अंतरंग साधन जो पूर्व में भी कहा गया था प्रथम खंड में वही शब्दांतर से द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में भी कहा गया ये पंचम मंत्र में षष्ठ मंत्र में जो मध्यम अधिकारी हैं उसके लिए ओंकार आलंबन लेकर के वाक्यर्थ की भावना रूप उपासना बताई क्रम मुक्ति की साधन जो विचार में असमर्थ है और ओंकार का आलंबन लेकर के वाक्यर्थ की भावना करने में भी समर्थ नहीं है वो है मंद ब्रह्मवित कहा जाता है उसे जो षष्ठ मंत्र में ओम इतव ध्याय आत्मा इस वाक्य से बताई गई उपासना है भावना है वाक्यर्थ भावना है ओंकार मन लेकर के वो नहीं कर सकता मात्र उनका नाम नामत्मक उपाधि का आलमन लेने से मन नहीं ध्यान में लग पाता तो उसके लिए फिर रूप भी देना पड़ेगा यदि एक पह वाली साइकिल नहीं चला सकता सर्कस में खूब चलाते हैं उस पर अभ्यास करने वाले कई दो चार को और भी लेकर के अपने कंधे में न हैंडल हैं न कुछ हैं एक पह वाली साइकिल चला रहे हैं रिंग में चार पांच को करने पे बिठा भी लिया है तो जो अकेला भी नहीं चला सकता बिना हैंडल का तो फिर दो पहे वाला वाहन दिया जाता है उसे और दो पहे वाला भी चलाने में समर्थ नहीं है तो थ्री व्हीलर फोर व्हीलर ये सब ज़्यादा ज़्यादा सहारा पकड़ाया जाता है ना उस सुरक्षा के दृष्टि से तो ऐसे ही श्रुति भगवती का मुख्य अभिप्राय तो है सद्यो मुक्ति के लिए निरालंब चित्त मात्र वाक्यार्थ के चिंतन में लग जाए वो ज्ञान हो जाएगा और यदि आलम्बन लिए बिना नहीं चल सकता किसी उपाधि का तो सबसे निकटवर्ती उपाधि है ओंकार उसका आलम्बन लेकर के चलें लेकिन ओंकार रूप आलम्बन से भी ध्यान में चित्त नहीं लग पा रहा है तो उसे और भी सहारा दिया जाता है आलंबन दिया जाता है तो उसके लिए सप्तम मंत्र है तृतीय अधिकारी के लिए कहा जा रहा है कि जिसकी भावना करनी है उसके इन इन गुणों का चिंतन भी करो तो फिर धीरे धीरे पहले गुण विशिष्ट समझेगा तो सगुण का ध्यान करेगा सगुन के ध्यान में मन समाहित हो जाएगा तो भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है गीता यानी उपनिषदों का सार तो गीता में कुछ कहा है आश्वासन दिया है का अर्थ है उपनिषद के ब्रह्म ने आश्वासन दिया है तेजा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम तो मयि विश्वरूप सगुण साकार ब्रह्मणी तो सगुण साकार ब्रह्म में भी जिसका चित्त समाहित है उसका अविलंब से मृत्यु संसार सागर से पार कराने वाले भगवान हो जाते हैं समुद्धारक बन जाते हैं वो अविलंब है केवल एक जन्म मात्र ब्रह्मलोक का क्रम मुक्ति दिलाते हैं नहीं तो कई जन्म लेने पड़ते हैं ना, लेकिन उनके लिए तो क्रम मुक्ति का पूरा आश्वासन है तो इस दृष्टि से सगुण ब्रह्म के ध्यान में मन समाहित हो सकता है तो ब्रह्म के गुण बताए जा रहा है। बारहवें अध्याय में जैसे उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर साधन थे वो पहले पहले बताए सूक्ष्मतम और फिर सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर से सूक्ष्म स्थूल साधन बताए गए बाद में <coughs> अभ्यास तो ध्यान तो फिर अपना कर्म त्याग कर्म फल त्याग कर्म कर्म फल त्याग इत्यादि ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं यदि पूर्व वाला नहीं कर सकते हो तो ये करो ये भी नहीं कर सकते हो तो ये करो श्रुति भगवती ही चाहती है ना तृतीय अधिकारी का भी तो उस दृष्टि से यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि मंत्र आ रहा है इसका अवतरण भाष्य जो है योसो तमस परस्तात इत्यादि इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए टीका को पहले सर्वेश्वरत्व स्वरत्व मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्मणु हृदयपुंडक क्रम मुक्तिल मंदब्रह्म परस्तात दर्शिमाह तो मंद पताद मंदब्रह्मवीद मात्र ओंकार भावना रूप जो साधन बताया था वह करने में असमर्थ रूप भी साथ में चाहिए मात्र नाम का सहारा नहीं चल सकता हा तो मंद ब्रह्मविद उस मंद ब्रह्मविद के लिए क्रम मुक्ति का साधन ध्यान बताया जा रहा है कहा पर करना है तो हृदय पुंडरी के ध्यान थे तो हृदय कमल में ध्यान करेगा किसका ध्यान करेगा तो सर्वेश्वरत्व मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्मण सगुण ब्रह्म का ध्यान करेगा सर्वे उसमें गुण रहेगा तो मनोमयत्व आदि शब्दों से प्राण शरीर नेतृत्व इत्यादि गुण बताए जा रहे हैं जो मध्यम अधिकारी के लिए केवल तमस परस्तात शब्द से अविद्या उपाधि जो कारण उपाधि है उससे भी रहित का ध्यान बताया था मात्र ओंकार का आलम मन लेकर के करने के लिए त्रिमात्र ओंकार में परम पुरुष का ध्यान है जो प्रश्न उपनिषद में बताया गया वह अविद्या जो कारण उपाधि हैं उससे भी रहित का ध्यान तमस प्रस्ताद का ध्यान वो परम पुरुष है उसका ध्यान करने से वहाँ पर ज्ञान होता है जिसका यहाँ ध्यान करते हैं उसी का ज्ञान होगा और जो सगुण का ध्यान करते हैं उनको क्रम मुक्ति के लिए ज्ञान किसका होगा शगुन का मात्र नहीं होगा लेकिन वहाँ उन्हें जो निर्विशेष का ध्यान करके यहाँ से गए हैं पूर्व उपासना करके उनकी उपासना में और सगुन की उपासना में तारतम्य है ना, तो इसलिए वहाँ फल में भी तारतम्य होगा साधन की तारतम्यता को लेकर के भले ही दसवीं कक्षा के सब विद्यार्थी दसवीं में उत्तीर्ण होते हैं पैंतीस प्रतिशत लेने वाले भी और नाइन्टी नाइन या शत प्रतिशत लेने वाले भी सब उत्तीर्ण हैं लेकिन सबको एक जैसा सम्मान थोड़ी मिलता है पैंतीस प्रतिशत तो बस उत्तीर्ण मात्र हुआ है साठ प्रतिशत से आगे तो फिर फर्स्ट क्लास श्रेणिया मिलती हैं ऐसे यहाँ भी रहेगा उत्कृष्ट ध्यान है ओंकार आलंबनक निर्विशेष का ध्यान तमश परस्तात का ध्यान वो नहीं कर पा रहे हैं तो सगुन का तो ध्यान करेंगे लेकिन मुक्ति तो होगी निर्विशेष के ध्यान से ही वहाँ फिर जो बुद्धि में संस्कार सगुन के हैं वो गुण निकालने के लिए ब्रह्मा जी साधना कराएंगे ये नहीं कि गए और तुरंत ही ज्ञान हुआ वहाँ भी ब्रह्मा जी का आश्रम है और इंद्रादि देवता वहाँ के साधक हैं इंद्र विरोचनादि उनके साधक है ना? तो जैसे इंद्र से 101 वर्ष की साधना कराई और तब जाकर के इंद्र को परम ज्योति का आत्मरूप से ज्ञान हुआ जिसे तमस परस्तात कहा जा रहा है वो है परम ज्योति पुरुषोत्तम उसका आत्मरूप से ज्ञान चौथे पर्याय में हुआ ना ऐसा हो जाता तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सर्वेश्वरत्व स्वरत्व गुण विशिष्ट ब्रह्मणों ध्यानम विधीय थे और कहाँ पर सगुन ब्रह्म का ध्यान बताया जा रहा है करने के लिए तो हृदय हृदय पुंडरीके के हृदय कमल में सगुन ब्रह्म का ध्यान करें और कौन करेगा तो मंद ब्रह्मविद करेगा और उसका फल क्या होगा क्रम मुक्ति इसी के लिए ये सातवा मंत्र प्रारंभ हो रहा है कहा उसकी विधियते इति दर्शय तुम आह तो सातवें मंत्र की भूमिका इसी प्रकार की भगवान भाष्यकार करते हैं क्या से दिश्वते दिश्वते हाँ क्रम मुक्ति ऐसा हाँ मुक्ति का हाँ ज्ञान यही होगा ऐसा कह रहे हैं मैं क्रम समुच्चय का मतलब पहले कर्म किया फिर उपासना की मल विक्षेप निवृत्त हो तो गए और ज्ञान हो गया श्रवण मनन निधि ध्यान से ऐसा कोई कोई विरला हो सकता है हा तो बिरला ही ऐसा कोई हो सकता है कि सब कुछ एक ही जन्म में कर लिया नहीं तो चित्त की स्थिति जो होती है ना एक एक दोष चित्त का निकलने में भी बहुत समय लगता है इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञान वाम प्रपद्यते ये कहा जो प्रक्रिया ग्रंथों में लिखा है यह जन्म नहीं जन्मांतरे इस जन्म में या जन्मांतर में जो कृत कर्मा है कृत उपास्ती है और अभी श्रवण मनन निधि ध्यान जैसा शास्त्र को अपेक्षित है ऐसा कर पा रहा है यदि तो ज्ञान यहीं पर होगा और नहीं तो वहां ज्ञान के लिए आवश्यक है चित्त में से सारे दोषों का निकलना और भावी कोई प्रतिबंध भी न होना वामदेव जी का कोई प्रतिबंध वर्तमान नहीं था और ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष भी नहीं था लेकिन प्रारब्ध बन गया था लंबा वही भावी प्रतिबंध बना और उस प्रतिबंध के कारण जन्म लेना पड़ा ऐसा सब कुछ नहीं है और चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध है तो उनके लिए तो ज्ञान हो सकता है ज्ञान के लिए चाहिए चित्त की पूर्ण शुद्धि ओ मल से लेकर के रसा स्वाद कशा आदि जो दोष बताए हैं वो पूरे के पूरे निवृत्त हो जाए और एक ही जन्म में हो जाए जा बड़ा कठिन बहुत ही कठिन मल से लेकर के कषाय तक के दोष चित्त में से निकल गए हो 150 वर्ष की साधना से ये बड़ा कठिन है और तो ये नहीं कि जन्म लेते ही साधना में लग जाए एक एक दोष में निकल जाए तो बड़ा माना जाता है सफलता अर्जित की है बड़ी तो उस दृष्टि से सर्वज्ञ कल्पा श्रुति क्रम मुक्ति ही बता रही है और बाकी जैसा जैसा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो निर्विशेष का चित्त में अज्ञान रहने पर भी राग द्वेश जैसे जैसे शिथिल होते जाएंगे ऐसे ऐसे जीवन मुक्ति का आनंद तो मिलेगा उपकोशल विद्या के प्रसंग में छांदों की उपनिषद में कर्म का असलेश। पाप कर्म स्पर्श नहीं करते करके कहा है ना सगुन उपासक को भी तो क, कर्म का क्रियामान कर्म का अश्लेष और संचित कर्म का नाश ये मुक्ति के प्रसंग में ब्रह्मसूत्र में वर्णन है उस प्रकार की जीवन मुक्ति तो होगी क्योंकि जिनको निश्चित कर्म मुक्ति मिलनी है उनके ब्रह्मलोक में भोगने योग्य ही प्रारब्ध बनेंगे साधक के रूप में एक जन्म का ही ब्रह्मलोक का ही और बाकी जो संचित है वह उस क्रम मुक्ति की साधनभूत जो उपासना है उस उपासना से ही समाप्त होंगे वो साथ में नहीं जाएंगे उनका अनुशय नहीं रहेगा अनुसई जीव बनकर के उनको आना ही नहीं है अनुशय कहा जाता है जहाँ जा रहे हैं वहाँ के प्रारब्ध से अतिरिक्त संचय संचित कर्म वो अनुशय हैं और वो अनुशय जिनका है वो अनुसई जीव है तो क्रम मुक्ति वाले अनुसई जीव नहीं रहेंगे इसलिए संचित एक प्रकार से निर्विशेष ज्ञान जिनको होता है उनका भी दग्ध हो जाता है इनका भी दग्ध हो गया लेकिन जिनको सद्यो मुक्ति होनी है उनका भावी प्रारब्ध नहीं है इनका भावी प्रारब्ध रहेगा एक जन्म का उसको छोड़ करके बाकी कर्म तो उपासना के परिपाक से समाप्त होंगे और उपासना करते समय जो अन्य कर्म हो रहे हैं उनका अश्लेष हो जाएगा जीवन मुक्ति ही मानी जाती है और संसार अंत पाती आहिक पारलौकिक भोगों की जो कामना है उसका अक्षय तो इसे भी मोक्ष जो वो साधना कर रहा है उस साधना का फल जो क्रम मुक्ति है इससे अतिरिक्त बाकी कोई संसार अंतपाती वासना रहेगी नहीं तो काम तथा कर्म का क्षय ये ज्ञान का फल है वो निर्विशेष ज्ञान का भी और उपासना को भी ज्ञान कहते हैं उसका भी फल है इसलिए जीवन मुक्ति तो मिलेगी सद्यो मुक्ति नहीं होगी वो विधेय मुक्ति के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा ये यहाँ के प्रसंग में बताया जा रहा और भगवान ने भी तत्काल ही मैं ज्ञान देता हूं इसी जन्म में ये गीता में नहीं कहा है न चिरात कहा का मतलब एक जन्म बीतना कोई बहुत विलंब नहीं है ब्रह्मलोक में उनको ज्ञान कराते हैं क्योंकि वैश्वानर उपासना ही तो गीता में विश्वरूप दर्शन है और वैश्वानर उपासना उपनिषदों ने क्रम मुक्ति की साधन बताई है तो जो ये कह रहे हैं भगवान की तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैयावेश तो उसमें मई शब्द से विश्वरूप को लिया भाष्कर भगवान ने विश्वरूप है छांदोगी उपनिषद का वैश्वानर और वैश्वानर स्वरूप में यानी वैश्वानर उपासना से उपलक्षित सगुन उपासनाओं में निष्ठा बन गई है जिनकी उनके मृत्यु संसार सागर से भगवान अविलंब से समुद्धारक होता है वो अविलंब है यहाँ से ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से फिर विधेयक एक जगह रुकना होता है और निर्विशेष ज्ञानी के लिए तो ज्ञानी तो आत्मव में मतम न स एक आ जाता तो अपुनरावृत्ति दोनों की है लेकिन एक की वहां जाकर के अपुनरावृत्ति है एक की यहीं से अपुनरावृत्ति है इतना अंतर तो रहेगा और यहीं से सद्यो मुक्ति जो बिल्कुल नया नया साधक है पूर्व में कोई साधना नहीं की है और इसी जन्म में प्रारंभ कर रहा है निष्काम कर्म भी करेगा उपासनाएं भी करेगा और मल विक्षेप होकर के श्रवण मनन निधि भी करेगा सारे दोषों से रहित चित्त एक जन्म में ही करके ज्ञान प्राप्त करेगा ये कठिन है ये शास्त्र भी नहीं मानता बहुनाम जन्म मानते कहा है गीता ने और यहाँ भी कई बार दुर्विघ्य दुर्विघ्य गए थे अनुश्रुति इसलिए वो क्रम समुच्चय पहले जन्म से भी कुछ करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है और करते करते अनुष्ठे साधन तो निधि ध्यान तक का है ना फिर अंतिम जन्म होता है ज्ञान होता है सद्यो मुक्ति पाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि तत्काल ही एक ही जन्म में सब कुछ कर लिया ऐसा तो शास्त्र की दृष्टि में ही संभव नहीं है और जिसका दिखता है तो पहले ही बहुत सा हो चुका था थोड़ा बहुत कुछ साफ सफाई करनी बाकी थी वो यहाँ कर लेता है तो सर्वेश्वरत्व, सर्वेमनवादिगुण विशिष्ट ब्रह्मणो हृदयपुंडक्रमु मुक्तिफल मंद ब्रह्म विदो इति दर्शय आह को कोसौ तमस पतादीना तो भाष्य में हैं, तो यो असो तमस परस्तात संसार तीर्त्वा परविद्या कस्मिन वर्तते इत्याह। तो संसारोदधि तीर्थ गषय सस्तते संसार तमस तीर्त्वा तीर्थ गो तो अविद्या तथा आविद्यक कार्य उपाधि एवं कारण उपाधि से सेश्लिष्ट वो है परस्तात वो है संसार महोदधि तीर्थ ग संसार सागर को पार करके प्राप्तव्य गंतव्य का अर्थ है जो बताया गया वो है परविद्या का विषय परविद्या विद्या है अहम ब्रह्मास्मी ये ज्ञान वृत्त साक्षात्कारात्मक और यह ज्ञान जिन वेद भाग से होता है वे वेद भाग निषदे भी कहलाती हैं पर विद्या गौन रूप से और मुख्य रूप से परविद्या है साक्षात्कार तो इसलिए कहा कि पर विद्या विषय वो हैं स सस्म वर्तते वह ब्रह्म कहाँ है ध्यान के लिए उसका स्थान पूछा जा रहा है कि स कस्मिन वर्तते वो सर्वाधार हैं सर्वाश्रय हैं लेकिन जिसके चित्त में स्वाभाविक ये आशंका आ रही हैं कि वो कहाँ है का अर्थ है उसे वो परिचिन्न समझ रहा है है गंतव्य प्राप्त करना चाह रहा है उसे तो निश्चित है कि वो पूर्व में बताए गए जो दो साधन हैं ज्ञान और ओंकार आलम्बनक वाक्यार्थ भावना रूप उपासना इसका अधिकारी नहीं है तो उसके लिए फिर आवश्यक होगा वो करना स्थान बताना उपासना के लिए और उतने से भी काम नहीं चलता है तो गुण भी बताना तो इसलिए पूछा कि स कस्मिन वर्तते वह प्राप्तव्य ब्रह्म कहाँ पर स्थित हैं इति आह यानी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रुति उपासना के लिए स्थान भी बता रही है और हृदय में स्थित है करके बता रही है तो हृदयस्थ ब्रह्म की उपासना और उसके लिए फिर गुण भी बताए बता रही है तो मूल मंत्र का उच्चारण कर ले यस्य येष महिमा ब्रह्मपुरे हेश यो हेश भुवि दिव्यपुरे दिव्यपुरे योम्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राणशरनेता प्रतिष्ठदसन्निधा तरीपश्य धीरा यह सर्वज्ञ य ये दो विशेषण पहले भी आए हैं इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे कि यह सर्वज्ञ सर्ववित व्याख्याता। तो सर्वज्ञ और सर्वविद इन दो पदों की व्याख्या पहले हो चुकी है और इन्हें सर्वम जाना सामान्यतया इति सर्वज्ञ और सर्व विशेषण वेती सर्ववित सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी सब को जो जानता है उसे कहा गया सर्वज्ञ तो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व ये गुण है ये भी औपाधिक गुण है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो माया है उस माया की वृत्ति हैं सर्व विषयक और उस वृत्ति को कहा जाएगा सर्व विषयक होने से ऐसे वृत्ति ज्ञानात्मी होने से ज्ञान और उसका विषय यदि घट है तो घट ज्ञान कहलाता है और पट है तो पट ज्ञान कहलाएगा और सर्व विषय यदि है तो सर्वज्ञान कहलाएगा तो ऐसी एक माया की वृत्ति जो सर्व शब्दित संपूर्ण संसार के सामान्य स्वरूप को और संपूर्ण कार्यात्मक संसार का सामान्य स्वरूप हुआ करता है उसका कारण तो कारणात्मना विषय कर रही है जो माया की एक वृत्ति वो कहलाएगी सर्वज्ञान और वो माया का परिणाम होने से रहेगी माया में वो माया का धर्म है सर्वज्ञान और जैसे लाली लाल पुष्प का धर्म है और आरोपित होता है समीपवर्ती स्फिक में लाल पुष्प का लालिमा धर्म ऐसे सबके सामान्य स्वरूप विषयनी वृत्ति रू, रूप धर्म है माया का और वह मायोपहित चैतन्य जो है कारण ब्रह्म उसमें आरोपित होगा और माया रूप उपाधि के कारण वो सर्वज्ञ कहलाएगा उसमें सर्वज्ञत्व धर्म आएगा इसलिए वह उसका औपाधिक गुण माना जाता को है माउपाधिक गुण है सर्वज्ञत्व और माया का ही एक परिणाम सब संसार के वस्तुओं को उनके अपने अपने नाम अभिव्यक्त नाम रूपात्मक स्वरूप से विषय बनाता है तो वो है उनका विषय स्वरूप कार्यों का परस्पर व्यावृत्त स्वरूप कारण स्वरूप तो सबका एक है वह सामान्य स्वरूप और उस कारण विषयक वृत्ति माया की कहलाएगी सर्वज्ञान और सर्ववेदन कहलाएगा माया के यानि अविद्या का परिणाम जो ये संसार और उस संसार में जो अलग अलग वस्तुएं हैं और उन अलग अलग वस्तुओं का जो अपना अपना परस्पर व्यावृत्त नाम रूपात्मक स्वरूप है घट पट से व्यावृत्त हैं घट और कम्बुग्रीवादी मत्ता घट ये नाम कम, कम्बुग्रीवादी मत्ता रूप यह पट में नहीं है घट ये नाम और कम्बुग्रीवादी मत्ता ये पट से व्यावृत्व स्वरूप है घटका पट का व्यावृत्त स्वरूप है पट ये नाम घटादि से व्यावृत्त स्वरूप और जो उसका आकार प्रकार है पट का वो माना जाता है उसका घटादि से व्यावृत्त स्वरूप वो परस्पर व्यावृत्व स्वरूप वो है विशेष विशेष स्वरूप कार्य का अपना स्वरूप और उस कार्यात्मना सभी कार्यों को विषय करने वाली जो एक माया की वृत्ति रहेगी वो कहलाएगी सर्वेदन और वो सर्व वेदन माया का धर्म है जैसे सर्वज्ञान माया का धर्म है कार्य के विशेष विशेष आकार को विषय करने वाला परिणाम भी तो माया का है इसलिए वो भी सर्वोवेदन शब्दित धर्म हो गया माया का ही सर्वज्ञान शब्द के तरह और वो सन्निहित तो जो चैतन्य है उसमें आरोपित होगा जिसे पहले तमस कहा वही तम शब्दित प्रकृति की अवस्था विशेष जो माया तद उपाधिक हो जाता है तो माया के धर्म सर्वज्ञान और सर्ववेदन उसमें आरोपित होते हैं तो सर्वज्ञ और सर्ववित्व कहलाता है उसमें सर्वज्ञत्व तो सर्ववित्व तो गुण आता है ये बात यह सर्वज्ञ सर्ववित्व इससे कहा कही जा रही है कि जो अविद्या तम से परे हैं यानी जो निर्विशेष है वही निर्गुण जो है वही सर्वज्ञत्व और सर्ववित्व गुण से युक्त हैं हाँ। वो औपाधिक रूप उसका सर्वत्व सर्वित्वगुण से युक्त हैं और निरूपाधिक स्वरूप अविद्या तमस पर हैं तमस परस्तात् हैं हाँ। उसमें ये सर्वज्ञत्व सर्ववित्व भी नहीं हैं और यस्य येष महिमा भुवि यह सर्वज्ञ सर्ववित्त यानी सर्वज्ञ तो सर्ववित तो गुण से संपन्न है उसी का उसी को स शब्द का अध्यय करके स आत्मा यौमि प्रतिष्ठित ऐसा अनु करना यह शब्द के द्वारा अपेक्षित सह का अध्यय करना तो स एष आत्मा अरो कह तो दिव्य ब्रह्मपुरे योमनी प्रति ऐसा ये स्रह्मपुरे यौमनी आत्मा स प्रतिष्ठ सौमिनी प्रतिष्ठिता तो जो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व गुण से संपन्न है और स्वतः तमस परस्तात है वह यौमि यानी आकाश है योमन शब्द है आकाश का वाचक सप्तमी का एक है यौमनी यानी आकाश है और कौन से आकाश में तो दिव्य ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ है हृदय कहीं ब्रह्मपुरु शब्द का अर्थ शरीर भी होता है स्थूल शरीर यहाँ स्थूल शरीर का ही जो अंग विशेष है, है उसके लिए ब्रह्मपुरु शब्द है इसलिए ब्रह्मपुरे यानि हृदय यौमनी तो हृदय अंतर आकाश ब्रह्म ब्रह्मपुरे यौमनी का अर्थ निकलेगा और वह कैसा है ब्रह्मपुर तो उसका विशेषण दिया दिव्य तो यह सर्वज्ञ सर्विथ स एष दिव्य ब्रह्मपुरे यौमनी प्रतिष्ठिता ऐसा अनु करना ये जिज्ञासा ने कि सस्मिन वर्तते जो पर विद्या का विषय है अविद्या से पर हैं जिसे संसार सागर को पार करके प्राप्त किया जा सकता है वह कहाँ है? तो कहा वह आपके हृदय में है और उसकी विशेषता क्या है तो वह सब को उनके सामान्य स्वरूप कारण रूप से भी जानता है और विशेष विशेष जो कार्य हैं उन रूपों से भी जानता है इसलिए सर्वज्ञत्व सर्ववित्व गुण संपन्न माया रूप उपाधि को लेकर के वही है वह हृदय स्थ प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है और एक क्या विशेषता है उसकी तो कहा कि यस्य ऐष महिमा भू स दिव्य ब्रह्मपुरे यौमि प्रतिष्ठित ऐसा न करना तो यश यानी जिस जिसे पहले तमस परस्तात कहा उसी परमात्मा का भूवि यानी लोके एष महिमा लोक यानि संसार तो संसार में भूमि का अर्थ है तो संसार में यह जो महिमा है ऐश्वर्य है ये जिसका है तो जिसका संसार में यह ऐश्वर्य है स एष दिव्य ब्रह्मपुरे यौमनी प्रतिष्ठित ऐसा अनु कि जिसका संसार में यह ऐश्वर्य है वह आपके हृदय में आकाश में प्रतिष्ठित है तो क्या महिमा है ऐश्वर्य है ये महिमा शब्द से ग्राह्य तो अन्य श्रुति के आधार पर भाष्य में भाष्कार भगवान बताएंगे कि जिसके प्रशासन में ये दिव लोक से लेकर के दयावा पृथ्वियों विधृते तिष्ट इत्यादि एक अंतर्यामी ब्राह्मण में आता है कि जिसके नियमन में विधन विधारण वीध, है नियमन तो जिसके नियमन में दीवलोक से लेकर के पृथ्वीलोक यानी पूरा संसार जिसके नियमन में रहता है ये उसकी महिमा है ऐश्वर्य है हम जिसे संसार में बड़ी शक्ति मानते हैं सूर्य को समुद्र को वायु को इंद्र को यमराज को लेकिन कहते हिरण्य को ये सब जो है इससे डरते हैं इससे इसके शासन में रहते हैं ये वो है इसकी महिमा कि सारे संसार को जो महान शक्तियों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं उन पर भी जिसका शासन है वो भी जिसके शासन का अतिक्रमण नहीं करते सूर्य को आज्ञा दी हुई है जिसने कि तुम्हें इस संसार में जब से संसार उत्पन्न हुआ तब से लेकर के संसार का विलय होने तक महाप्रलय होने तक इस ऋतु में इतने बजे उदित होना है और इतने बजे अस्त होना है वो एक सेकंड भी सूर्य का उदय इधर उधर नहीं होता अस्त भी जिस समय बताया वैसा ही होता है यही बिना आलस किए और एक दिन दो दिन आठ दिन महीना के लिए नहीं पूरी ब्रह्मा जी की आयु तक सौ वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की और सौ वर्ष हमारे दिन मान के अनुसार नहीं ब्रह्मा जी के दिन मान के अनुसार और तब तक सूर्य को एक दिन भी आलस नहीं करना है नियमन से नियम से अपना जिस समय बताए उस समय उदित होना है जिस समय अस्त बताए उस समय अस्त होना है ये सूर्य जिसके नियमन का पालन कर रहा है वो उसका शासन है सूर्य को भी अपने नियम में रखना चंद्रमा को भी अपने नियम में रखना अभी आधे भारत से ज़्यादा भारत बाढ़ की चपेट में है समुद्र में भी बाढ़ आया होगा इतनी सा, इतना सारा पानी कहाँ जा रहा है समुद्र में नहीं जा रहा है तो नदियों का थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज्यादा पाँच दस किलोमीटर जल बढ़ गया होगा लेकिन उससे कितने सारे लोग बेघर हो गए अरे वो सारा का सारा पानी सभी नदियों का जा रहा है समुद्र में लेकिन समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर हैं और समुद्र जो है एक इंच भी बढ़ा नहीं है वो तो जिस दिन उसमें वो आना है भरती उस दिन वो उस समय से बाढ़ नहीं होगी नदियाँ सूखी होगी उस दिन भी उतना बढ़ेगा और अभी बाढ़ का पानी खूब जा रहा है तब भी तो ये मर्यादा में समुद्र है अपने नदियाँ तो अपने अपने ढंग से बाढ़ में बढ़ती हैं गर्मी में सूख जाती हैं लेकिन समुद्र आपूर्यमान अचलम अप्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठम वो मर्यादा में रहता है कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता बाढ़ से भर करके उफानती हुई नदियाँ जा रही है समुद्र में मिल रही है लेकिन समुद्र वो सारा पानी अपने में समा रहा है ऐसे ही वो समुद्र जिसके नियमन में रहने के कारण उसमें घटाव बढ़ाव नहीं हो रहा है बाढ़ के पानी से बढ़ता नहीं पानी न पहुंचने से नदियों का घटता नहीं है अपने स्वरूप में रहता है ये मर्यादा समुद्र की जिसके नियमन के कारण है ये उसकी महिमा है तो ये बताया कि यह शेष महिमा भूई यह सारा संसार अपने अपने में स्थित है मर्यादा में ये सारे को अपने अपने मर्यादा में रखना ये है महिमा ईश्वर की तो ये ऐश्वर्य सर्वेश्वरत्व गुण बताया है यहाँ पर ये शेष महिमा भुवि शब्द से वो सर्वेश्वर है उसमें सर्वेश्वरत्व गुण है सर्वज्ञ सर्ववित्त शब्द ने सर्ववित्व असर्वज्ञत्व गुण बताए और यश बता महिमा भुवि ये वाक्य बता रहा है सर्वेश्वरत्व गुण को तो जो सर्वज्ञ हैं सर्वविथ हैं सर्वेश्वर हैं वह तो यानी ब्रह्मणा पुरम, ब्रह्मपुरम हृदय पुंडरिकम हृदयपुंडिक ब्रह्मपुर हैं क्योंकि ब्रह्म वहीं हृदय में ही हृदय ये बुद्धि का गोलक होने के कारण बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्त होता है तो ब्रह्म को ब्रह्म के चिद अंश को अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि हृदय में होने से ये जो हृदय है जहाँ ब्रह्म चिद रूप से अभिव्यक्त होगा माना जाएगा वो वहीं पर स्थित हैं जो व्यक्ति जहाँ दिखता है माना जाता है उसको वहाँ स्थित है तो हृदय में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने से हृदय हो गया ब्रह्मपुर उसे वहां पर स्थित कहा जा रहा और वो दिव्य इसलिए है कि द्योतनवान है बुद्धिवृत्तियों के बुद्धिवृत्तियों के औभाषक के रूप में हृदय में ब्रह्म का चेतन प्रकाश है इसलिए दिव्य है हृदय और उस हृदय के अंदर जो योम यानी आकाश है उसमें यह प्रतिष्ठित है तो ये उपासना के लिए स्थान बताया हृदय आकाश हृदय आकाश में सर्वज्ञत्व सर्ववित्व सर्वेश्वरत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म रहता है और वो उसकी उपासना भेदोपासना नहीं है अहंग्र उपासना ही है इसलिए आत्मा वो आत्मा के रूप में है सबकी वही सबका स्वरूप है इसलिए साधक को चाहिए कि हृदया काशस्थ सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्ववित ब्रह्म मैं हूँ ऐसा उसका अहंग्रह चिंतन करें अंग्र उपासना है और क्या विशेषताएं उसकी क्या गुण हैं तो कहा जा रहा है उत्तरार्थ में मनोमय प्राण शरीर नेता इत्यादि से और भी गुण बताए जा रहे हैं कि उसमें मनोमयत्व तो है प्राण शरीरत्व तो है प्राण शरीर नेतृत्व तो है हृदय <coughs> स्थितत्व तो है देह स्थितत्व हृदय स्थितत्व भी है और उसका बोध विवेकी लोग आत्म रूप से करते हैं प्राप्त ये सब चर्चा उत्तरार्ध में आ रही है ये करेंगे हम लोग कल